अभी पुस्तक बंद करो पहले प्रश्न सुना क्रोष्ठ शब्द का रूप बनाते समय हलाद विभक्ति में जहां जहां त्रिजीवत हुआ और अजाद विभक्ति में जहाँ त्रिजवत नहीं हुआ इतने रूप देखना, जहाँ विकल्प हुआ नहीं लिखना आजाद में जहाँ त्रिजवध बिल्कुल नहीं हुआ वहां का रूप लिखना, और हलादी में जहाँ त्रिजवध जहाँ जहाँ त्रिजवध हुआ वहां का रूप लिखना लिखकर देखना। हलादी में क्या लिखना त्रिजवध हुआ जहाँ जहाँ त्रिजवध हुआ और आजाद में जहा त्रिजवध हुआ बिल्कुल नहीं।, नहीं हुआ विकल्प से भी बिल्कुल नहीं हुआ वहाँ केवल देखना <coughs> खाली रूप लेके देना आजादी हलादी कहना जरूरत नहीं मैं क्या आजादी हलादी लिखना जरूरत है ठीक तीन ही व्यक्तियों ने ठीक लिखा है देखा है तीन साधन ने तीन रूपा नहीं तीन महत्व नहीं दिखाया ठीक अरे है कही हो हाँ गया वासुदेव ने क्या रूप लिखा है बोलो आपने देखा था ना नहीं दिखा दिखाया नहीं है हम कह आपने दिखाया करके अरविंदानंद क्या लिखा बोलो कौन इधर कौन बोल रहा है अरविंद बोले क्या रूपये लिखा आपने क्या लिखा दिखा दिख बोलो क्रोष्टा हलाद में क्रोष्टा में त्रिजवत हुआ आजाद में त्रिजवत नहीं हुआ क्रोस्टून क्रोस्टून आम कितने स्थान तेजवत नहीं हुआ आजादी में आजादी में तेजवाद कहाँ कहाँ नहीं हुआ सो साम क्रोस्टून और क्रोस्टू नाम यहाँ त्रिजवत नहीं हुआ औदि में दो और आदि में त्रिजीवत कहाँ हुआ सु आने पर क्या रूप बना क्रोष्टा कितने रूपये लिख दिखाना था क्रोष्टा क्रोस्टून क्रोस्टू नाम प्रथमा एक वचन त्रिजवत कि सूते से हुआ सु में त्रिजवत क्रोष्टु सम्बुद्धि में नहीं त्रिजवत नहीं हुआ कोई कोई सम्बुद्धि मिलेगा कितने और सास में त्रिजवत क्यों नहीं हुआ सर्वस्थान नहीं और तृतीय आदि में नहीं आया और आम में क्या हुआ तृतीय आदि तृतीयादीश विवाह तृतीयादीश हाँ वार्तिक वार्तिक क्या लगा आज जिनको याद है बोलो वार्तिक को याद नहीं ना भागवतानंद बोलो नुम चिर नुम चिर तो ये संस्कृत हो जाएगा नुम है क्या है बोलो जिसके आदि फिर एक बार बोलो नुमा लागे लागे लागे लागे। क्या शब्द कल चल रहा था खलपू खपू शब्द में औ पर ए रनिका चो संयुक्त लगे नहीं लगाया नहीं लगा यौन नहीं हुआ है नहीं लगा क्यों नहीं लगा हैं धातु नहीं रीव नहीं री वन ईवन क्यों इन इवन नहीं है हो ये खालपू बन गया इसका रूपरा हो गया था आजादी भी आने पर खलप्पो बन गया और जस में क्या बनेगा खलपो अगर अस रस्सों से गुण होगा जर्सीच क्यों नहीं जरसी चो क्यों नहीं लगता है हाँ रस्सों को गुण करता है खलपू अगर अस एक उची से येगांच से किसे वो सभी क्या रूप बनेगा कलप और संबोधन में हे कलपु विसर्ग रहेगा आगे हे कल पु हे में क्या होगा यन होगा यम्य प्रो होगा यन होगा खल पुअम खलप खलप आगे खलपुआ आगे बोलो सब कम से कम भान में बोलो चुप नहीं रहो बोलो चतुर्थ फिर बोलो खलपुए नोम नहीं होगा, खलपुआम हाँ, हो, हो जाएगा, एवं बनेगा, काटने वाला छेदन करने वाला खल खल को पवित्र करने वाला साफ करने वाला कलिम अभी इसका रूप बनना किसका बोलो बोलोह इति सु सबु शब्द स्वयं भवति सबू ब्रह्माय है सबू स्वयंभू भी है सबू है विसर्ग रहेगा सु लोप नहीं होगा हालांकि आप भी नहीं लगेगा ज्ञान नहीं आवंत नहीं स्वभू बनेगा पर भू धातु है इसलिए यहाँ अचिस् धातु से उपम प्राप्त है प्राप्त है, है? उसको बाद करेगा ओसुपी यण होगा होगा ओसुपी से यण होगा ना भू शुद्धि ओ हो सूत्र आया सबके पुस्तक में हे क्या सूत्र यण को निषेध कर देगा तो यण नहीं होगा ओसुपी लगेगा एकोणिश हो जाएगा क्या सूत्र लगेगा अचिशृंधा तो भूवान उबंग हो जाएगा स्व स्वभुभ बनेगा क्या बनेगा स्वभुभ बने बोलो शुरू से स्वभू स्वभुभ हे स्वभू गया संस्थान में आगे वर्षा भू के आदि। वर्षा भू में सब से बनेगा किंतु शब्दा सबूत जो निषेध करता है उसके लिए विशेष सूत्र यौन करने के लिए पहला एक वचन क्या बनेगा वर्षा भू आजादी प्रत्यान पर सूत्र लग जाएगा वर्षा भूअ्या आजादी सूप आएगा तो यौन हो जाएगा आजादी सूप पहला क्या पड़ते आगे जस आगे अम आउट औस आगे टा हाँ वहाँ क्या होगा यौन होगा यन होगा न भूषद्यो निषेध नहीं करेगा है भूस निषेध करने के बाद जो ओसन था प्राप्त हो तो उसका निषेध हो जाएगा वर्षा भवस् सूत्र विशेष सूत्र यर्ण करने के लिए बोलो वर्षा भू हो वर्षा भू हे हे धीरे धीरे दे बोलते हैं जोर से बोलो सब लोग बोलो आलोजे क्यों तृतीया बोलो वर्षा भुआ शब्द है दृणभून भू है दृणभू शब्द का क्या था वज्र दृण क्या है अर्था निप्पो वज्र सूर्य सर्प चक्रम पांच हो गया पांच यर्थ नृप दृणभू आगे करभू पुनर्भु ये सब इसके लिए वार्तिक है सुमें प्रथम आयचन में विसर्ग हो जाए द्रीन भू बन जाएगा क्या बनेगा अवान पर वर्ति का लिखेगा दृण कर पुनः पूर्वश भुवो यौन वक्तव्य दृणभू आगे औ पर पहले क्या सूत्र प्राप्त है? है एक चयन प्राप्त है उसके बाद कौन करेगा प्रथम प्राप्त है प्रथम पुरुष प्राप्त नहीं आ, उसको कौन निषेध करेगा दीर्घाय जैसी फिर क्या प्राप्त होगा नहीं एकोण जब प्रथम पुरुषण बाद हो गया तो क्या रहेगा एकोण जी उसके बाद करेगा अच्छे श्रं था तो हु क्या होगा हुबंग क्या होना चाहिए उसके बाद करेगा ओह सुपी ओह सुपी बात करेगा उसको निषेद करेगा न भू उसके बाद का लगेगा द्रिन कर पुनः पूर्वश्य भूवो तो यौन हो जाएगा यौन होने पर अव में क्या मानेगा दृन भऊ शुरू से बोलो दृण जोर से बोलो, रुको, नहीं बोलो, है में भय किसका होता है हम करभू बनेगा करभु बोलो बने करभू के धात्री शब्द धात्री रिकारांत शब्द जे धा, त्रिच होता है सुवाने पर ऋतोगी सर्वनाम स्थान में सूत्र प्राप्त है गुण उसके बाद करेगा ये क्या शब्द है रीत उसमें रिकार्त है धात्री क्या हो जाएगा अनंग, अनंग होने के बाद सुप के सूत्र से होगा सुलभ करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र हालांकि दीर्घ करने के लिए उपदा क्या है आप हो दीर्घ हो जाएगा सुलभ हो जाएगा और नकार का आलोप है क्या रूप बनेगा धाता संबोधन में संबुद्धि में ऋत की सर्वनाम स्थानीय गुण प्राप्त है प्राप्त नहीं क्यों गिय नहीं है सर्वान स्थान नहीं तो गुण नहीं होगा क्यों कौन निश्चित करेगा ऋतोगी सर्वनाम स्थानों से गुण होगा है क्यों नहीं होगा स्थान श्रवण स्थान नहीं है, है? संबुद्धि बताओ संबुद्धि सर्वान स्थान है या नही? नहीं है। रितो अंगित सर्वनाम स्थानीय सूत्र प्राप्त है या नहीं प्राप्त है किन्तु नहीं लगेगा गुण हो जाएगा गुण होने के बाद सु का लोप हो जाएगा अलंज्ञाप सुोप हो जाएगा रेप का बिसर हो जाएगा क्या रूप बनेगा ए धात क्या बनेगा धात औ आने पर ऋदुषनस लग जाएगा ऋदुसनस पुरुद सोने शांच लग जाएगा नहीं लगेगा सु पर लगता है तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान सूत्र लगेगा ए उसके बाद गुण उपधा दिर्घ के सूत्र से होगा आप त्रिंती से उपधा होने से क्या रूप बनेगा धाता रहु जस धाता रह संबोधन में हे धात हे हे आगे धाता रम धाता यहाँ क्या हुआ रितों की सर्वनाव स्थान से तो लगा नहीं।, नहीं लगा तो प्रथम पुरुषों में होगा दीर्घ अरु तस्मा ससो क्या रूप बने धातरी टाइम क्या बनेगा दूसरा रूप कितने रूप बनेगा आ, तो दूसरा रूप के मूर हो क्या रूप बने गया धात्रा अरे त्रिज है या नहीं धात्री धातु भ्याम धातुभ्याम हाँ कार्री क्या शब्द है त्रिज प्रत्यंत धात्रा धात्री भ्याम धात्री भी आगे चतुर्थ में पंचम में ष्टमी धात्री अगे रहे से क्या सूत्र लगेगा रित उतु रपर हो जाएगा धातुर स रात सत्य सालोप हो जाएगा हैं कि सूत्र से आगे रेफ को विसर्ग करने पर क्या रूप बनेगा धातु भा में आगे चतुर्थ पंचमी में धातु में धातु धातु धात्री अगर आम रसोई है क्या रसोई है रसो, रसो नद्या है। है। नामी चुर्घ हो जाएगा और उन्न करने के लिए सूत्र पहले नहीं आया अभी आया रिवानस वाच्यम रिवर्ण अट को पूत्र से उन्नतो करते हैं रसाभ्याम नूण र और निमित्त है या यहाँ रही होगा इस री पर है गुण हो जाएगा रूप क्या बनेगा धात्री नाम दीर्घ है दीर्घ कैसे हुआ अरुणत् कैसे हुआ सप्तमी तो एक औच नहीं क्या बनेगा धात्री अगरगी ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है गुण धातर उपता दीर्घ कि से उप नहीं होगा धात्र आदेश प्रत्यु हो जाएगा रू बोलो धाता दाता तो सर्वनाम लगा, हैं कहा उपाधि गर्वस्थान पर आते आते। गी पर लगा ना। आप त्रेंते। आप त्रेंते। कहां हुआ? पर लगा हुआ? सर्वनाम आगे हे एवं आदि शब्द। अपृण तृचिमा नवत्रष्टि तष्टि क्षत्रिहोत्रिप्रोत्रि प्रसात्रि नवत्रादि ग्रहण आचार्य एवं नवत्रादे नवत्रादिश्द नवत्रि में त्रिच प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय यदि है अपतृ त्रिच जो त्र, नवत्रादि में शब्द आए कुछ त्रिन प्रत्यय कुछ त्रिच प्रत्यय होकर के रूप बन जाएगा यदि त्रिन त्रिच प्रत्यायत है तो उनका नाम लेना कोई जरूरत नहीं जैसे धात्री शब्द का नाम उसमें आया अब अपतृच सूत्र में धात्री शब्द है वहाँ अपतरिन त्रिच सूत्र लगा लगा त्रिच प्रत्यायंत होने से जैसे लग गया ऐसे नवत्र आदि त्रिच प्रत्यायंत होने पर वहाँ भी अपतरिन त्रिज सूत्र लग जाता अब त्रिचाम ऐसा करना चाहिए क्या करना चाहिए nee, अब त्रिचा त्रिन तृण प्रत्यांत त्रिच प्रत्यांत कौन सी ग्रहण हो जाएगा अलग से क्यों ग्रहण क्या नप्त्रादि ग्रहणम वित्पत्ति पक्षे नियमार्थम नियम करने के लिए सिद्ध सत्यारम्भ हो नियमार्थ जब त्रिच तृण प्रत्यांत कह लेने से नप्त्रादि का ग्रहण हो जाता है सिद्ध हो जाता है तो वहाँ नियम करने के लिए यह सूत्र में नवत्र का नाम रखा नवत्रादि ग्रहणम विपक्ष नियमार्थम ये जो नवत्र शब्द है एक साकटायन महर्षि प्रणी तो सूत्र है पहला पहला बनता है ऊन ऊन प्रत्यय के सूत्र से होता है, है? कई बोलो सूत्र सत्या देखो देखो किस ऊन पहले प्रत्यय होता उसके अनुसार हो गया ऊण आदि ऊनादि प्रत्यय सद्य हाँ सदि साध्य सभ्य ऊन ये ऊण आदि कुछ प्रत्यय आदि प्रत्यय आदि प्रत्यय के द्वारा ये नवत्र्यादि शब्द सिद्ध होते हैं उना आदि में आता है तो त्रिन त्रिच प्रत्यांत तो यदि है तो अब त्रिन त्रिचाम कहन से उनका ग्रहण हो जाता जब ग्रहण हो सकता था उपदा दीर्घ करने के लिए त्रिन त्रिच कहन से ही जैसे धात्री का हो गया ऐसे नवत्र्यादि का भी हो जाता फिर भी सूत्र में रखा है सिद्ध सत्यारंभनी मार्थ तो कि उनादि पक्ष में उनादि में जितने शब्द बनते हैं पाणिनि महर्षि के तो नहीं साकटारण्य महर्षि ने बनाया तो उनादि व्युत्पत्ति पक्ष है प्रकृति प्रत्यय हो करके के शब्दों के निष्पत्ति हुई एक मत है और एक मत है उनादि शब्द अव्युत्पत्ति पक्ष प्रकृति प्रत्यय ने ऐसा ही शब्द है यदि प्रकृति प्रत्यय विभाग उसमें नहीं मानेंगे तो नपत्री प्रत्यय में त्रिच प्रत्यय ना तीन प्रत्यय होगा बताओ त्रिन त्रिच प्रत्यय हो? नहीं होगा वित्तपत्ति नहीं है तो प्रत्यय प्रकृति विभाग नहीं होगा तो अब तृण त्रिच कहने पर यदि नपत्री का नाम नहीं लेंगे वहाँ उपदा दिर्घ प्राप्त होगा कैसे होगा यदि उड़ादि सबु अव्युत्पत्ति पक्ष है प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं है तो नवत्री प्रत्यय त्रिच प्रत्यन्त है क्या त्रिन प्रत्यांत है यदि इसमें नवत्रिष्टि में नवत्र शब्द नहीं कहते अब तृण त्रिचाग हम कहेंगे तो नवत्र शब्द में उपधाद्रिक हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि त्रिन त्रिज प्रत्यांत नहीं किस पक्ष में उनादि शब्द अव्युत्पत्ति पक्ष उनादि शब्द की व्यत्पत्ति जितने शब्द है धातु और प्रत्यय मिल करके निष्पन्न होते हैं तो उणादि शब्द जितने हैं कुछ धातु प्रत्यय मिलकर के निष्पन्न हुए एक मत है और वो एक मत है कि उड़ादि निष्पन्न जितने शब्द है वो प्रकृति प्रत्यय विभाग उसमें है ही नहीं व्यत्पत्ति नहीं हुई ऐसा ही रूप है सिद्ध तो यदि <ज़िय्> व्यत्पत्ति नहीं तो उसको कहेंगे अव्युत्पत्ति क्या कहेंगे व्यत्पत्ति मतलब प्रकृति प्रत्यय मिलकर के रूप बनते हैं है, तो वित्पत्ति होती प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं तो उसको कहते हैं अव्युत्प्रति पक्ष उड़ादि शब्द व्यत्पन्न है अव्युत्पन्न है दोनों मत है। एक पक्षे वित्पत्ति और एक पक्ष अव्युत्पत्ति अव्युत्पति पक्ष में उनका तो नाम लिया उपदाद्रिका करने के लिए नहीं तो उपदाद्रिका नहीं होगा क्योंकि तीन त्रिच प्रत्याय नहीं है नवत्री आदि अभ्युपति अभ्युत्पत्ति पक्ष में त्रिन प्रत्यांत है त्रिच प्रत्यांत है किस पक्ष में में यदि में नहीं रहेगा उपताध्रिक हो जाएगा नवत्रदि का नहीं, नहीं होगा उनको उपदा करने के लिए बोलना पड़ेगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं हां व्यर्थ कब होगा जब वित्त प्रतिपक्ष मानेंगे वित्त प्रतिपक्ष मानेंगे तो नवत्रिहोत्री सी त्रि कोई प्रत्ये हो तो रूपन जाएगा जब तृण त्रिज प्रत्यांत होने से ही अब तिरण त्रिचाम कौन से उपदादिक सिद्ध हो जाएगा फिर वहाँ ग्रहण किया नियम करने के लिए नियम क्या करेगा नवत्र में जितने इसे रिकारांत शब्द उसमें उपदाद्रिका होगा तो नवत्र का ही होगा अन्य का नहीं होगा त्रिन त्रिच प्रत्यांत जितने है जितने तृन त्रिच प्रत्यांत उणादि में है उनमें उपधा द्रीघ किस किस का होगा जिनका नाम सूत्र में लिया उन अन्यों का उपधा द्रीर्घ नहीं होगा त्रिन त्रिज प्रत्यांत होने पर भी वित्तपति पक्ष में नवत्री ये सब त्रिन त्रिज प्रत्यांत है पितृमातृ ननांद्रिया त्रिन त्रिज प्रत्यांत भी है होने पर भी उपधा दिर्घ किन किन का होगा जिनका नाम सूत्र में है पितृमाते आदि शब्द का नाम सूत्र में है नहीं होने से वहाँ उणादि में वित्पति पक्ष मानने पर भी त्रिन त्रिच प्रत्यांत हो तो भी उपधा दीर्घ नहीं होगा पिता पितर पितरह बनेगा पिता उपधा दीर्घ हुआ माता मातरो मातरह उपधा दीर्घ हुआ नहीं हुआ ये उणादि निष्पन्न शब्द को वित्पत्ति पक्ष मानने पर मातृ पितृ आदि शब्द त्रिनीज प्रत्यंत है उनका भी उपदा दीर्घ हो जाता था किंतु इसमें नवत्र आदि का ग्रहण कर लेने से जिनका नाम है उनका ही उपदा दीर्घ होगा अन्य शब्दों का उपदा दीर्घ त्रिनीज प्रत्ययंत होने पर भी उपदा दीर्घ नहीं होगा ये वित्पत्ति पक्ष में नियमार्थम इसलिए क्या होगा तेने न तेन ये है न में शब्द इस सूत्र में आया अब त्रिनीच में उड़ादि को विपति पक्ष मानेंगे तो पितृशब्द शब्द त्रिंच प्रत्यांत है नहीं त्रि त्रिच प्रत्यांत होने से उपताद्री का अब सूत्र से हो जाएगा नहीं होगा यही लाभ हुआ इससे उपताद्रीका नहीं होगा पहले शब्द बोलो नप्ता नपता रोता है नपत हे नप्तर नपत्रीन द्वितीया अगे नपत्रे नप्तिया, नप्तिया, नप्तो नप्तो नप्तो उतराक्षस्य नपतो नपतरी नव त्रेशु पिता श पितृस्द बनाना यहाँ उपदा दीर्घ नहीं होगा केवल प्रथमा एक वचन में सर्वनाम स्थान हो जाएगा पिता बनेगा बोलो पिता पितरू इति हे पितृशब् और शब्द में रूप भेद कहाँ है पितृ और नवत्र शब्द में रूप बराबर है या कोई भेद है हम सर्वान रहते भेद है पूरा सर्वान सऊ सो में नहीं सो में समान रूप है हाँ में यहाँ लग जाए अवतृत से उपदा दृघ्य होगा पिता पितृश्द में सर्वाचार सौ पदा पिता बन जा और पिता बाकी सामने पिता शेषम धातृवध एवं जामात्रादय दे। जामात्र देखो श्लोक दिया पिता माता ननांदा चव्येष्ट भातृयातर जामाता दुहिता देवा तीन त्रिजिभ्याज प्रत्यांत हे ये नहीं, अब ओ उदिमे अत्रिन प्रथा। में मानेंगे प्रथम तो दीर्घ हो जाएगा जामात्रा जामा जामा जामा तर बोलो जामात्रा सम्मोधन क्या मनेगा हे जामाता जामात हाँ हे जामात। सप्तमी एक क्या बनेगा जामा तरी या जामा तरी जामा तरी क्या सूत्र लगेगा रिती सर्व नाम स्थान हो पंचम सठ क्या बनता है जामा तु संबोधन में हे जामा तह तो। आमी क्या बनेगा दीर्घ ह्रस्व अण्व होगा किस से सस में क्या बनेगा नादी। क्या नादी। नत्व नहीं होगा क्यों नहीं होगा पदांत से निश्चित कर देगा आगे शब्द दे, नी शब्द क्या शब्द है यह भी उपदादी का केवल सु में बनेगा और का नहीं होगा प्रथम आए क्वेश्चन नृ अग्र सु आएगा क्या सूत्र लगेगा पहले ॠत सर्वना स्थान प्राप्त है हाँ उसके बाद करेगा ऋतुषण अन्ग हो जाएगा अनग होने के बाद उपदाद्रिकों के सूत्र से करना और सुप न कालोप हो जाएगा क्या रूप बनेगा ना और आने पर प्रातिदी क्या रहेगा क्या प्रातिवेदिकुण कन्या रितो की सर्वना स्थान गुण हो जाएगा गुणहानि का उपद्रा दीर्घ होगा क्या रूप बनेगा नर आगे नर संबोधन में हे नारौ। हे नारौ। नी अगर सु रेतों की सुवनास्थान गुण होता है या नहीं होता है नर नार बनेगा नर्स सकालोप हो जाएगा तो रेतो विसर्ग हो जाएगा हे नगे ओ में हे नारौ। नारौ। आगे हे द्वितिया में नरम नरो नीन। नीन। आ, आगे ना ना, ना। आजाद व्यत में यण कर देना और भिष में जोड़ देना है केवल इतने भ्राम के स्थान पर नहीं विष के स्थान पर व्यस नहीं बोलना कोई कोई भीष के स्थान पर व्यस बोल देते हैं क्या बोलेंगे ना।, ना आगे गया नृच अघ एक पक्षर्घ एक दोनों नृणाम दो बनेगा वचन से ष्टी सप्ते में एक वो चाह बने नी क्या प्रातिपदी कहे री दो रूपये किसे बना सठी बहुचने और रितोंगी सर्वन थान गुण हुआ नहीं हुआ प्रथा एक गुण हुआ, हुआ। प्रथा एक गुण नहीं हुआ, नहीं हुआ।, नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ अनंग हो गया किस सूत्र से संबुद्ध में अनंग हुआ या रितोंगी गुण हुआ गुण हुआ किस सूत्र से संबुद्धि में उपदा दीर्घ हुआ नहीं दिवोचन में उपदा दीर्घ हुआ दिवोचन हुआ उपदा दीर्घ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ सरलता नहीं अव पर उपदा दीर्घ क्यों नहीं हुआ हाँ वो प्राप्त नहीं है अब तिंत में नियम हो गया वो नहीं दिन ही शब्द नफत्रदि का होगा और नौकरांति भी नहीं इसलिए क्या बनेगा ओ में न क्या बनेगा नरह बनेगा और नर शब्द का द्विवचन क्या बनता है नर बनता है नर शब्द अकारांत शब्द है राम जी से बनेगा नरह न रो नर बनता है यहाँ क्या बनेगा नि शब्द का प्रथान द्विचन में क्या बनेगा नरो समान बनता है बसने